नोशो टॉक अष्टावक्र महागीता नंबर सिक्स पहला प्रश्न वेदांत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 अष्टावक्र को सुन के ही लगने से मिलने का क्या संबंध हो सकता है यह प्रतिति तुम्हारी हो कि मिला ही हुआ है यह एहसास तुम्हें हो यह अनुभूति तुम्हारी हो यह बौद्धिक निष्कर्ष ना हो बुद्धि तो बड़े जल्दी रांची हो जाती इससे सरल बात और क्या होगी कि? कि मिला ही हुआ है चलो झंझट मिटी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 तुम्हारा लोग कहेगा ये तो बड़ी सुलभ बात रही खजाना मिला ही हुआ है तो चलो पाने की भी उपद्रव मिटा अब कहीं जाना भी नहीं अब कुछ करना भी नहीं यही तो तुम सदा से चाहते थे कि बिना किए मिल जाए लेकिन ध्यान रखना इस सब के पीछे पाने की आकांक्षा बनी ही हुई है बिना किए मिल जाए पहले सोचते थे करके मिलेगा अब सोचते हो बिना किए मिल जाए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 नहीं तो अष्टावक्र की गीता बुद्ध के समय में उपलब्ध थी उन्होंने पढ़ ली होती छह साल मेहनत करने की जरूरत न थी छह साल अथक श्रम किया और श्रम कर करके कर जाना कि श्रम से तो नहीं मिलता रत्ती रेखा भी न बची भीतर के श्रम करने से मिल सकता है ऐसी कोई वासना बिना न बची भीतर करके देख लिया नहीं मिलता यह इतना प्रगाढ़ हो गया कि एक दिन इसी प्रगाढ़ता में करना छूट गया तभी मिल गया तो मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि न करने की अवस्था आएगी जब तुम सब कर चुके होगे। गल्दबाजी मत करना अन्य थोड़ा बहुत ध्यान कर रहे हो वो भी छूट जाएगा थोड़ी बहुत पूजा प्रार्थना प्रार्थना में लगे हो वो भी छूट जाएगी अष्टावक्र तो दूर रहे तुम जो हो थोड़े बहुत चल रहे थे किसी यात्रा पर वो भी बंद हो जाएगा इसके पहले की कोई रुके समग्र रूप से दौड़ लेना जरूरी तो ही दौड़ने से नहीं मिलता ये बोध प्रगाढ़ होता है छूटता है एक दिन श्रम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 अपने को पूरा झोंक देते हो आग में श्रम परिपूर्ण हो जाता है तपस्या पूरी हो जाती है, साधन पूरा हो जाता है अब तुमसे कोई अस्तित्व यह मांग नहीं कर सकता कि तुमने कुछ भी बचाया था सब लगा दिया उस दिन उस प्रगाढ़ता में उस प्रज्वलित चित्त की दशा में अचानक सब भस्मीभूत हो जाता है सब साधन सब अनुष्ठान सब ध्यान सब तप त्याग अचानक तुम जाग के पाते हो कि अरे ये तो मिला ही था जिसे मैं खोज रहा था लेकिन ये अष्टावक्र को पढ़ने से हो जाता होता तो बात बड़ी सुगम थी अष्टावक्र को पढ़ना क्या कठिन सूत्र तो बड़े सीधे साफ हैं ध्यान रखना सीधी सरल बातें समझना इस जगत में सबसे कठिन और कठिनाई तुम्हारे भीतर से आती है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 तुम घड़ी पर नजर लगाए बैठे हो कि पांच सेकंड निकल गए पांच मिनट निकल गए ये घंटा भी बीता जा रहा है और अष्टावक्र कहते हैं तत्ण इसी वक्त एक क्षण के भी विदा होने की जरूरत नहीं फिर तुम कहने लगे झूठ ही कहते होंगे श्रद्धा टूट गई जाना नहीं जानकारी हुई जानकारी और जानने के फर्क को सदा याद रखना जानकारी अर्थात उधार किसी और ने जाना उससे सुन के तुम्हें जानकारी हुई इन्फॉर्मेशन जानकारी जानना तो अनुभव है तुम्हारे अतृप्त कोई तुम्हारे लिए जान नहीं सकता ये उधार नहीं हो सकता मैं जान लू इसे तुम्हारे जानने की थोड़ी घटना घटेगी मेरा जानना मेरा होगा तुम्हारा जानना तुम्हारा होगा हां अगर मेरे शब्दों को तुमने संग्रह कर लिया तो वो जानकारी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 मुफ्त कहीं कुछ मिलता है किन बातों में पड़े हो किस भ्रांति में भटके हो उठो चलो दौड़ो अन्यथा जीवन निकल जाएगा जीवन निकला ही जा रहा है ऐसे बैठे बैठे मूढ़ की भांति समय मत गमाओ ये संदेह उठेंगे इनका क्या करोगे इनको दबा लोगे इनको झुटला दोगे कहोगे कि नहीं सुनना चाहता इनको अचेतन में फेंक दोगे तलघरे में छिपा दोगे भीतर इनके सामने आंख करके न देखोगे क्या करोगे निष्ठा गहरा करने में ऐसा ही कुछ करोगे किसी तरह का दमन करोगे ये निष्ठा झूठी होगी इसके नीचे अविश्वास सुलगता होगा यह निष्ठा ऊपर ऊपर होगी इसकी झीनी चादर होगी ऊपर भीतर अविश्वास के संदेह के अंगारे होंगे वो जल्दी ही इस निष्ठा को जला डालेंगे ये निष्ठा किसी भी काम की नहीं है इसको तुम गहरा नहीं कर सकते निष्ठा होती है तो होती है ऐसा समझो कि कोई आदमी एक वर्तुल खींचे आधा वर्तुल खींचे तो क्या तुम उसे वर्तुल कहोगे आधे वर्तुल को वर्तुल कहा जा सकता है चाप कहते हैं वर्तुल नहीं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 ये तो ऐसा हुआ कि एक पैर पूरब जा रहा एक पैर पश्चिम जाना जा रहा तुम कहीं पहुंचोगे नहीं ये तो ऐसा हुआ कि तुम दो नावों पे सवार है एक इस किनारे की आ रही एक उस किनारे जा रही तुम पहुंचोगे कहां संदेह की यात्रा अलग श्रद्धा की यात्रा अलग तुम दो नावों पे सवार हो अधूरी श्रद्धा का क्या अर्थ अधूरी निष्ठा का क्या अर्थ कि आधा अविश्वास आधा संदेह भी मौजूद है श्रद्धा होती तो पूरी नहीं होती तो नहीं होती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 मुट्ठी भर गंदगी लाके डाल दो तुम कहोगे ये पकवान का तो ढेर लगा है मनो इसमें मुट्ठी भर गंदगी से क्या होता तो मुट्ठी भर गंदगी उस पूरे शुद्ध भोजन को नष्ट कर देगी वो पूरा शुद्ध भोजन भी मुट्ठी भर गंदगी को नष्ट न कर पाएगा तुम एक फूल पर पत्थर फेंक दो तो पत्थर का कुछ ना बिगड़ेगा फूल समाप्त हो जाएगा पत्थर जड़ है निकृष्ट है फूल महिमावान है फूल आकाश का है पत्थर पृथ्वी का है फूल काव्य है जीवन का पत्थर और फूल की टक्कर होगी तो फूल का सब बिगड़ जाएगा पत्थर का कुछ भी ना बिगड़ेगा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 निष्ठा या तो होती है या नहीं होती इसमें दो मत नहीं है। होती है तो सारे जीवन को घेर लेती है रोए रोए को व्याप्त कर लेती है निष्ठा व्यापक है फिर पर ऐसी निष्ठा शास्त्र से नहीं मिलती न मिल सकती ऐसी निष्ठा जीवंत अनुभव से मिलती जीवन के शास्त्र को पढ़ोगे तो मिलेगी अष्टावक्र को पढ़ने से नहीं अष्टावक्र को समझ लो उस समझ को ज्ञान मत समझ लेना अष्टावक्र को समझ के अपने भीतर संभाल के कोने में रख दो एक कसौटी मिली ज्ञान नहीं मिला एक कसौटी मिली अब जब तुम्हें ज्ञान मिलेगा तब अष्टावक्र की कसौटी पे उसे कसने में तुम्हें सुविधा हो जाएगी कसौटी सोना नहीं है तुम जाते हो एक सुनार के पास देखते हो रखा है काला पत्थर कसौटी का वो काला पत्थर सोना नहीं है जब सोना मिलता है तो सुनार उस काले पत्थर पे घिस देख लेता है कि सोना सोना है या नहीं है अष्टावक्र की बात को समझ के कसौटी की तरह संभाल के रख लो गांठ बांध लो जब तुम्हारे जीवन का अनुभव आएगा तो कस लेना अष्टावक्र की कसौटी उस वक्त काम आएगी तुम जान पाओगे कि जो हुआ वो क्या हुआ तुम्हारे पास समझने को भाषा होगी तुम्हारे पास समझने को उपाय होगा अष्टवक्र तुम्हारे गवाह होंगे मैं शास्त्रों को इसी अर्थ में लेता हूं शास्त्र गवाह है अनजाना है मार्ग सत्य का उस अनजाने मार्ग पर तुम्हें कुछ गवाहियां चाहिए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 व्यर्थ गई और खजाना यहीं गड़ा था जहां मैं खड़ा हूं तुम थोड़ा सोचो उस आदमी पे ये आघात बड़ा हो जाएगा तो इतने दिन मैं व्यर्थ जिया तो ये सारा अनंत काल तक जीना एक निरर्थक चेष्टा थी एक दुख स्वप्न था जिसे मैं खोज रहा था वो भीतर पड़ा था क्या ऐसी चोट में संघात में आदमी पागल न हो जाएगा उस वक्त अष्टवक्र की मधुरवाणी शीतल करेगी उस वक्त वेदांत बुद्ध के वचन उपनिषद, बाइबल कुरान तुम्हारे साक्षी हो के खड़े हो जाएंगे उनकी उपस्थिति में जो नया तुम्हें घट रहा है तुम उसे समझने में सफल हो पाओगे अन्यथा अकेले में बड़ी मुश्किल हो जाएगी शास्त्रों पर मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं कि शास्त्रों को सुनकर तुम ज्ञानी हो जाओगे इसलिए बोल रहा हूं कि ध्यान के मार्ग पर चले हो आज नहीं कल घटना घटेगी घटनी ही चाहिए जब घटना घटे तो ऐसा ना हो कि सोना सामने हो और तुम समझ भी ना पाओ कसौटी तुम्हें दे रहा हूं इस, इन कसौटियों पे कस लेना अष्टावक्र शुद्धतम कसौटी है अष्टावक्र पर निष्ठा नहीं करनी है अष्टावक्र की कसौटी का उपयोग करना है स्वयं के अनुभव पर अष्टावक्र को गवाही बनाना है जीसस ने कहा है अपने शिष्यों से कि जब तुम पहुंचोगे मैं तुम्हारा गवाह रहूंगा शिष्य तो फिर भी गलत समझे शिष्य तो समझे कि हम जब मरेंगे और परमात्मा के स्वर्ग में पहुंचेंगे तो जीसस हमारी गवाही देंगे कि ये मेरे शिष्य इन्हें भीतर आने दो ये अपने वाले ईसाई इनके साथ थोड़ी विशेष अनुकंपा करो इन पर प्रसाद ज्यादा हो लेकिन जीसस का मतलब बहुत और था जीसस ने कहा कि जब तुम पहुंचोगे मैं तुम्हारी गवाही होऊंगा इसका ये मतलब नहीं कि जीसस वहां खड़े होंगे लेकिन जीसस ने जो कहा है वो कसौटी की तरह पड़ा रहेगा जब तुम्हारा अनुभव होगा झट तुम उसे कसलोगे और गुत्थी सुलझ जाएगी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 तुम्हें सूरज को समझने में उपयोगी हो जाएंगे उस समय तुम्हारे अचेतन में पड़ी अष्टावक्र की वाणी तत्ण मुखर हो जाएगी गूंजने लगेंगे उपनिषद के वचन गूंजने लगेगी गीता गूंजने लगेगा कुरान उठने लगेंगी आयतें, उनकी गंध तुम्हें आश्वस्त करेगी कि तुम घर आ गए हो घबराने की कोई बात नहीं यह विराट हो तुम अष्टावक्र कहते हैं तू व्यापक है। तू विराट है तू विभू है तू कर्म है, तू शुद्ध बुद्ध तू सिर्फ ब्रह्म स्वरूप है ये वचन उस क्षण व्याख्या बनेंगे इन पर निष्ठा करने मात्र से इनको पकड़ लेने मात्र से तुम कहीं भी पहुंचोगे नहीं और लोग तुम्हारा भीतर खड़ा है कि आत्मज्ञान हुआ नहीं वासना को बांधने को तुमड़ी जो स्वरतार बिछाती है आह उसी में कैसी एकांत निबड़ वासना थरथराती। सुनो फिर वासना को बांधने को तुमड़ी जो स्वरतार बिछाती है आह उसी में कैसी एकांत निबेड़ वासना थरथराती है तभी तो सांप की कुंडली हिलती नहीं फंडोलता है तुम वासना से मुक्त भी होना चाहते हो तो भी तुम वासना का ही जाल बिछाते हो तुम परम शुद्ध बुद्ध होना चाहते हो तो भी लोभ के माध्यम से ही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 कैसी वासना थरथराती अब मिले तो तुम समझे ही नहीं फिर से सुनो अष्टावक्र को अष्टावक्र कहते हैं मिला ही हुआ है लेकिन इसे तुम कैसे सुनोगे कैसे समझोगे तुम्हारी वासना तो थरथरा रही है जब तक तुम अपने वासना में दौड़ ना लो दौड़ दौड़ के वासना की व्यर्थता देखना लो दौड़ो और गिरो और लहू लुहान न हो जाओ हाथ पैर न तोड़ लो तब तक तुम नहीं समझ पाओगे वासना के अनुभव से जब वासना व्यर्थ हो जाती थक के गिर जाती और टूट जाती उस निर्वासना के क्षण में तुम समझ पाओगे कि जिसे तुम खोजते हो वो मिला ही हुआ है अन्यथा तुम तोते हो जाओगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हिंदू तोते हो कि मुसलमान की ईसाई की जैन की बौद्ध से कुछ फर्क नहीं पड़ता तोते यानी तोते तोते को तुम चाहो तो बाइबल रटा दो और तोते को तुम चाहो तो गीता रटा दो तोता तोता है वो रट के दोहराने लगेगा मंदिर के भीतर वे सब धुले पुछे उघड़े अवलिप्त खुले गले से मुखर स्वरों में अति प्रगल्भ गाते जाते थे राम नाम भीतर सब गूंगे बहरे अर्थहीन जलपक निर्बोध अयने नाटे बाहर पर बाहर जितने बच्चे उतने ही बड़ बोले मंदिरों में देखो मंदिर के भीतर वे सब धुले पुछे उघड़े अवलिप्त कैसे लोग निर्दोष मालूम पड़ते हैं मंदिर में उन्हीं शक्लों को बाजार में देखो उन्हीं को मंदिर में देखो मंदिर में उनका आवरण भिन्न मालूम होता है खुले गले से मुखर स्वरों से अति प्रगल्भ गाते जाते थे राम नाम देखा तुमने माला लिए किसी को राम नाम जपते रामचदरिया ओढ़े चंदन तिलक लगाए कैसी शुभ्र लगती प्रतिमा इन्हीं सज्जन को बाजार में देखो भीड़ में देखो पहचान भी ना पाओगे लोगों के चेहरे अलग अलग हैं बाजार में एक चेहरा ओढ़ लेते हैं मंदिर में एक चेहरा ओढ़ लेते हैं अति प्रगल्भ गाते जाते थे राम नाम भीतर सब गूंगे बहरे अर्थहीन जलपक निर्बोध आयाने नाटे पर बाहर जितने बच्चे उतने ही बड़बोले जानकारी तुम्हें तोता बना सकती है बड़बोला बना सकती है जानकारी तुम्हें धार्मिक होने की भ्रांति दे सकती धोखा दे सकती लेकिन ज्ञानों से मत मान लेना और जानकारी के आधार पर तुम जो निष्ठा संभालोगे वो निष्ठा संदेह के ऊपर बैठी होगी संदेह के कंधे पर सवार होगी वो निष्ठा कहीं सत्य के द्वार तक ले जाने वाली नहीं उस निष्ठा पर बहुत भरोसा मत करना वो निष्ठा दो कौड़ी की है निष्ठा आनी चाहिए स्वानुभाव से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 समझने का कोई उपाय न होगा मापदंड न होगा तराजू न होगा तुम तौलोगे कैसे कसौटी न होगी तुम परखोगे कैसे पूछा है मेरे रोम रोम में प्रवचन गूंजने लगा दर्शक होकर दृश्यों की छवि निहार रहा था कहीं से दृष्टा की याद आ गई दृष्टा का खेल भी जरा देर चला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 ये इतना बड़ा आघात होगा उसके ऊपर कि उसकी छोटी सी दुनिया जो ध्वनि के सहारे बनी थी वो कहीं दब जाएगी पिछड़ जाएगी मर जाएगी कुचल जाएगी वो वहीं थरथरा के बैठ जाएगा लड़खड़ा के गिर पड़ेगा शायद घर ना आ सके या बेहोश हो जाए और ये उदाहरण कुछ भी नहीं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 यहां घड़ी में क्षण बीतता है वहां दृष्टा होने में ऐसा लग सकता है कि सदियां बीत गई यह घड़ी वहां काम नहीं आती ये घड़ी भीतर के आंख के लिए नहीं बनी थोड़ी देर खेल चला लेकिन इसी बीच मेरे पैर लड़खड़ाने लगे जिनसे बचने के लिए मैं सड़क के किनारे बैठ गया यह लड़खड़ाहट बताती है कि घटना घटी प्रश्न पूछने वाले ने सुन के प्रश्न नहीं पूछा है पढ़ के प्रश्न नहीं पूछा है कुछ घटा और तभी ना दृश्य रहा न दर्शक रहा न दृष्टा रहा उस लड़खड़ाहट में सब बिखर गया सब खो गया ऐसी घड़ी में ही कभी विक्षिप्तता आ सकती है अगर धीरे धीरे अभ्यास न हो अगर रत्ती रत्ती हम इसको आत्मसात न करते चले और ये एकदम से फूट पड़े तो विस्फोट हो सकता है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 बजे हूं तुम गहरी नींद में थे रात की सबसे गहरी घड़ी थी कोई अचानक जगा दे, कोई सोरगुल हो जाए रास्ते पर कोई बम फूट जाए कोई कार टकरा जाए द्वार पर कोई सोरगुल हो जाए तुम अचानक से जग जाओ अचानक नींद से एकदम होश में आ जाओ नींद की गहराई से तीर की तरह आ जाओ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 फिर अधूरी अधूरी टूटी से नींद होती फिर धूप छांव की आंख में चौनी चलती थोड़ी देर क्षण भर को लगता जागे क्षण भर को फिर नींद में हो जाते करबट बदल लेते करबट बदलते तब लगता है जागे हैं बीच में आवाज भी सुनाई जाती कि पत्नी चाय बनाने लगी कि बर्तन गिर गया कि दूध वाला आ गया कि राहत से कोई गुजर रहा कि नौकरानी ने दस्तक दी कि बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करने लगे फिर करवट लेके फिर तुम एक गहराई में डुबकी लगा जाते हो ऐसा धीरे धीरे धीरे धीरे सतह पर आते हो फिर तुम आंख खोलते हो लेकिन अगर कभी कोई अचानक घटना घट गट जाए तो तुम तीर की तरह गहराई से सीधे जागरण में आ जाते हो आंख खोल के तुम्हें लगेगा अचानक तुम कहां हो कौन हो एक क्षण को कुछ समझ में ना आएगा ऐसा तुम्हें सबको हुआ होगा कभी किसी घड़ी में कौन हूं नाम पता भी याद नहीं आता कहां हूं यह भी समझ में नहीं आता जैसे किसी अजनबी दुनिया में अचानक आ गए हो यह क्षण भरी रहती है बात फिर तुम समझ जाते हो क्योंकि यह धक्का कोई बहुत बड़ा धक्का नहीं है और फिर इसके तुम अभ्यासी हो रोज ही यह होता है रोज सुबह तुम उठते हो सपने की दुनिया से वापिस जागृत की दुनिया में लौटते हो यह अभ्यास पुराना फिर भी कभी कभी अचानक हो जाए तो चौंका जाता है गबड़ा जाता है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 इस कुछ की ही तुम व्याख्या करने में समर्थ हो जाओ इस कुछ को तुम अर्थ दे सको इस कुछ की तुम प्रतिभिज्ञा कर सको परिभाषा कर सको नहीं तो यह कुछ तुम्हें डुबा लेगा तुम बाढ़ में बह जाओगे तुम्हारे पास खड़े होने को कोई जगह रहे इसलिए इतनी बातें कह रहा हूं सब कुछ समाप्त हो गया फिर भी कुछ था कभी अंधेरा कभी प्रकाश की आंख में जौनी चलती रही लेकिन तभी से बेचैनी बढ़ गई है और समझ में नहीं आता कि यह सब क्या था जो मैं कहता हूं उसे समा ले जाओ उसकी मंजूसा बनाओ उसे ज्ञान मत समझना जानकारी ही समझना समझ पूर्वक उसकी मंजूसा बनाओ फिर धीरे धीरे तुम पाओगे जब जब अनुभव घटेगा जो अनुभव घटेगा उस अनुभव को सुस्पष्ट सुविस्लिष्ट कर देने वाले मेरे शब्द तुम्हारे अचेतन से उठ के खड़े हो जाएंगे मैं तुम्हारा साक्षी बन जाऊंगा मैं तुम्हारा गवाह हूं लेकिन अगर सुनते वक्त तुम मेरे साथ विवाद कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हारा गवाह ना बन सकूंगा अगर सुनते वक्त तुम मुझसे किसी तरह का आंतरिक संघर्ष कर रहे हो तर्क कर रहे हो अगर सुनते वक्त तुम मुझे सहानुभूति प्रेम से नहीं सुन रहे हो विवाद कर रहे हो तो मैं तुम्हारा गवाह ना बन सकूंगा क्योंकि फिर तुम जो अपनी मंजूसा में रखोगे वो मेरा नहीं होगा तुम्हारा ही होगा कल रात ऑस्ट्रेलिया से आए एक मनोवैज्ञानिक ने सन्यास लिया उस मनोवैज्ञानिक को मैंने कहा कि तुम सन्यास न लो तो भी तुम्हारा स्वागत है लेकिन तब तुम मेरे अतिथि ना रहोगे स्वागत तो तुम्हारा है अगर तुम सन्यास ले लो तो भी स्वागत तुम्हारा है पर तुम मेरे अतिथि भी हो गए मुझसे लोग पूछते हैं कि हम सन्यास ना लें, तो क्या आपका प्रेम हम पर कम रहेगा मेरा प्रेम तुम पर पूरा रहेगा स्वागत है लेकिन सन्यास लेते ही तुम अतिथि भी हो गए और बड़ा फर्क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 क्योंकि तुम्हें जो मन भाता है वो तुम्हें बदल नहीं सकता तुम्हें मन भाता है उसका अर्थ तुम्हारे अतीश से मेल खाता है जो तुम्हारे अतीश से मेल नहीं खाता वही तुम्हारे भीतर क्रांति की किरण बनेगा जो तुमसे मेल नहीं खाता वही तुम्हें रूपांतरित करेगा जो तुमसे बिल्कुल मेल खा जाता है वह तुम्हें मजबूत करेगा रूपांतरित नहीं करेगा तो तुम चुन रहे हो तुम सोचते हो तुम बुद्धिमान हो बुद्धिमान कभी कभी बड़ी ना समझियां करते वो चुन रहे हैं बैठे वो चुनते रहते हैं अपने मतलब का जब वो संभाल लेंगे जो अपने मतलब का नहीं उससे हमें क्या लेना देना लेकिन मैं तुमसे फिर कहता हूं जो तुम्हें लगता है तुम्हारे मतलब का नहीं वही किसी दिन तुम्हारे काम पड़ेगा आज तुम्हारे पास उसको समझने का भी कोई उपाय नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास उसका कोई अनुभव नहीं फिर भी मैं कहता हूं संभाल के रख लो किसी दिन अनुभव जब आएगा तो अचानक तुम्हारे अचेतन से उठेगी बात और हल कर जाएगी तब तुम अवाक न रहोगे तब तुम्हारा विस्मय तुम्हें तोड़ नहीं देगा और तब तुम घबरा ना जाओगे और बेचैनी ना होगी ऊपर ही ऊपर जो हवा ने गाया देव दारू ने दोहराया जो हिम चोटियों पर झलका जो सांझ के आकाश से छलका वह किसने पाया जिसने आयत करने की आकांक्षा का हाथ बढ़ाया आह वह तो मेरे दे दिए गए हृदय में उतरा मेरे स्वीकारी आंसू में ढलका वह अनजाना अन ही आया वह इन सबके और मेरे माध्यम से अपने में अपने को लाया अपने में समाया अकेला वह तेजो में है जहां दीठ बीबस बेबस झुक जाती है वाणी तो क्या सन्याटे तक की गूंज वहां झुक जाती है सुनो मुझे गहन आंसुओं से सुनो मुझे हृदय से सुनो मुझे प्रेम से बुद्धि से नहीं तर्क से नहीं वही श्रद्धा और निष्ठा का अर्थ है ऊपर ही ऊपर जो हवा ने गाया जो देवदारु ने दोहराया जो हिम चोटियों पर झलका जो सांझ के आकाश से छलका वह किसने पाया क्या उसने जिसने आयत करने की आकांक्षा का हाथ बढ़ाया नहीं जहां आकांक्षा का हाथ बढ़ा वहां तो हाथ बड़ा छोटा हो गया आकांक्षा के हाथ में तो भिक्षा ही समाती है साम्राज्य नहीं समाते साम्राज्य समाने के लिए तो प्रेम से खुला हुआ हृदय चाहिए भिक्षा का वासना का पात्र नहीं वह किसने पाया जिसने आयत करने की आकांक्षा का हाथ बढ़ाया तो तुम मुझे यहां ऐसे सुन सकते हो कि चलो जो अपने मतलब का हो उसे उठा लें अपनी झोली में संभाल लें तो तुम आकांक्षा के हाथ से मेरे पास आ रहे हो आकांक्षा तो भिक्षु है तो तुम कुछ थोड़ा बहुत ले जाओगे लेकिन तुम जो ले जाओगे वो टेबल से गिरे रोटी के टुकड़े इत्यादि थे तुम अतिथि ना हो पाए सन्यास सं अतिथि बना देता है आ वह तो मेरे दे दिए गए हृदय में उतरा आह वह तो मेरे दे दिए गए हृदय में उतरा तो मेरे स्वीकारी आंसू में ढलका वह अनजाना अन पहचाना ही आया वह इन सबके और मेरे माध्यम से अपने में अपने को लाया अपने में समाया अकेला वह तेजोमय है जहां दीठ बेबस झुक जाती वहां आंख तो झुक जाती वाणी तो क्या सन्नाटे तक की गूंज वहां झुक जाती उसके लिए तैयारी करो उसके लिए हृदय को प्रेम से भरो उसके लिए सहानुभूति से सुनना सीखो और मैं तुमसे जो कह रहा हूं उसे मंजूसा में संजो तो फिर बेचैनी ना होगी फिर वो उतरे अपरिचित अनजान तुम उसे समझ पाओगे तुम उसके गूढ़ स्वर को समझ पाओगे तुम उसके सन्नाटे में डूबोगे नहीं घबराओगे नहीं मुक्त तो हो जाओगे अन्यथा वो मौत जैसा लगेगा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 तो तुम उस तरफ जाना बंद कर दोगे एक बार तुम बहुत भयभीत हो गए तो तुम्हारा रोआ रोवा डरने लगेगा तुम और सब जगह जाओगे वहां न जाओगे जहां ऐसा भय जहां हाथ पैर लड़खड़ा जाए जहां राह के किनारे बैठ जाना पड़े जहां सब धूमिल हो जाए सब खोता मालूम पड़े कुछ अज्ञात अनजाना शेष रहे और गबड़ाए और बेचे दे फिर तुम वहां न जाओगे रविन्द्रनाथ का गीत है कि मैं परमात्मा को खोजता था अनेक जन्मों से बहुत खोजा मिला नहीं कभी कभी दूर बहुत दूर चांदारों पे उसकी झलक दिखाई पड़ जाती थी आशा बंधी रही खोजता रहा फिर एक दिन संयोग और सौभाग्य उसके द्वार पर पहुंच गया तख्ती लगी थी यही रहा घर भगवान का चढ़ गया सीढ़ियां एक छलांग में जन्मों जन्मों की यात्रा पूरी हुई थी अहोभाग्य हाथ में सांकल के बजाने को ही था कि तब एक भय पकड़ा कि अगर वो मिल गया तो फिर फिर मैं क्या करूंगा अब तक परमात्मा को खोजना ही तो मेरा कुल कृत्य था अब तक इसी सहारे जिया यही थी मेरी जीवन यात्रा तो परमात्मा अगर मिल गया तो वो तो मृत्यु हो जाएगी फिर मेरे जीवन का क्या फिर मेरी यात्रा कहां फिर कहां जाना है किसको पाना है क्या खोजना है फिर तो कुछ भी ना बचेगा तो बहुत घबरा गया छोड़ दी सांकल आहिस्ता से कि कहीं आवाज ना हो जाए कहीं वो द्वार खोल ही ना दे जूते हाथ में ले लिए भागा तो तब से भाग रहा हूं अब भी खोजता हूं रविन्द्रनाथ ने लिखा है उस गीत में अब भी खोजता हूं परमात्मा को हालांकि मुझे पता है उसका घर कहां है उस जगह को भर छोड़ के सब जगह खोजता हूं क्योंकि खोजना ही जीवन है उस जगह पर जाने से बचता हूं उस घर की तरफ भर नहीं जाता वहां से किनारा काट लेता हूं और सब जगह पूछता फिरता हूं परमात्मा कहां है और मुझे पता है कि परमात्मा कहां है मेरे देखे बहुत लोग अनंत जन्मों की यात्रा में कई बार उस घर के करीब पहुंच गए लेकिन घबरा गए ऐसे घबरा गए कि सब भूल गया वो घबराहट नहीं भूली है अभी तक इसलिए लोग ध्यान करने को आसानी से उत्सुक नहीं होते ध्यान वगैरह की बात से ही लोग डरते हैं बचते हैं परमात्मा शब्द का औपचारिक उपयोग कर लेते हैं लेकिन परमात्मा को कभी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 फिर पास पड़ोस के लोग कहेंगे अब इनको उठाओ अस्पताल भेजो क्या हो गए चिकित्सक इंजेक्शन देने लगेंगे कि इनका, इनका होश खो हो गया कि मस्तिष्क खराब हो गया मेरे एक मित्र ने लिखा है सन्यासी हैं कि यहां से गए तो नाचते हुए आनंदित होकर गए घर के लोगों ने कभी उन्हें नाचते और आनंदित तो देखा नहीं था जब वो घर नाच आनंदित पहुंचे लोगों ने समझा पागल हो गए घर के लोगों ने एकदम दौड़कर उनको पकड़ लिया कि बैठो क्या हो गया तुमको अरे उनका मुझे कुछ हुआ नहीं मैं बड़ा प्रसन्न हूं आनंद तो जितने ज्ञान की बातें करें घर के लोग उतने संदिग्ध हुए कि गड़बड़ हो गई वो उन्हें घर से निकलने दे जबरदस्ती उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया उनका पत्र आया कि मैं बड़ा हंस रहा हूं यहां अस्पताल में खूब मजा है मैं दुखी था मुझे कोई अस्पताल न लाया अब मैं प्रसन्न हूं तो लोग मुझे अस्पताल ले आए मैं देख रहा हूं खेल मगर वो समझते हैं कि मैं पागल हूं और जितना वो मुझे समझते हैं कि पागल हूं उतनी मुझे हंसी आती जितनी मुझे हंसी आती वो समझते हैं बिल्कुल गए काम से ठीक हुआ जो पूछ लिया घबड़ाना मत ये अनुभव धीरे धीरे शांत हो जाएगा साक्षी भाव रखना ऐसा स्वाभाविक है चौथा प्रश्न हम ईश्वर अंश हैं और अविनाशी भी कृपया बताएं कि यह अंश मूल से कब क्यों और कैसे बिछड़ा और अंश का मूल से पुनर्मिलन कभी ना बिछड़ने वाला मिलना संभव है या नहीं यदि संभव है तो अंश को मूल में मिला देने की कृपा करें कि बार बार इस कोलाहल में आके भयभीत न होना पड़े देखें फर्क अभी एक प्रश्न था वो अनुभव का था ये प्रश्न शास्त्रीय हम ईश्वर अंश हैं और अविनाशी भी ये तुम्हें पता है सुन लिया पढ़ लिया और अहंकार को तृप्ति देता है मान भी लिया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 घोड़े तो नहीं पूछते तुम कभी हुए नहीं सिर्फ सपना देखा सुबह जाग के तुमने पाया कि अरे खूब सपना देखा जब तुम सपना देख रहे थे तब भी तुम घोड़े नहीं थे याद रखना हालांकि तुम बिल्कुल ही लिप्त हो गए थे उस भाव में कि घोड़ा हो गया यही तो अष्टावक्र की मूल धारणा है अष्टावक्र कहते हैं जिस बात से भी तुम अपने मैं भाव को जोड़ लोगे वही हो जाओगे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 तुम्हारे स्वभाव में तो कहीं कोई अंतर नहीं पड़ा है इसलिए इस तरह के प्रश्न अर्थहीन है और इस तरह के प्रश्न पूछने में समय मत गमाओ और इस तरह के प्रश्नों के जो उत्तर देते हैं वो तुमसे भी ज्यादा ना समझ जैन फकीर बोकुजू के जीवन में उल्लेख है एक दिन सुबह उठा उठ के उसने अपने प्रधान शिष्य को बुलाया और कहा कि सुनो मैंने रात एक सपना देखा उसकी तुम व्याख्या कर सकोगे उस शिष्य ने कहा कि रुकें मैं थोड़ा पानी ले आऊं आप हाथ मुंह पहले धो ले वो मटकी में पानी भर लाया और गुरु का उसने हाथ मुंह धुलवा दिया जब वो हाथ मुंह धुला रहा था तभी दूसरा शिष्य पास से गुजरता था गुरु ने कहा सुनो मैंने रात एक सपना देखा तुम उसकी व्याख्या करोगे उसने कहा कि ठहरो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 वो परीक्षा थी उनकी वो परीक्षा का क्षण आ गया था एक से, से पानी ले आया कि आप हाथ मुंह धो लें अब सपना गया अब मामला खत्म करें अब और व्याख्या क्या करनी सपना सपना था बात खत्म हो गई व्याख्या क्या करनी व्याख्या सत्य की होती सपनों की थोड़ी झूठ की क्या व्याख्या हो सकती है जो हुए नहीं उसकी क्या व्याख्या हो सकती है इतना काफी है कि जान लिया सपना था हाथ मुंह धोलें अब बाहर आ ही जाए जब आ ही गए दूसरे युवक ने भी ठीक किया कि चाय ले आया कि हाथ मुंह तो धुल गया लेकिन लगता है थोड़ी नींद बांकी आप ठीक से चाय पी लें बिल्कुल जाग जाएं यही मैं तुमसे कहता हूं हाथ मुंह धो लो चाय पी लो तुम कभी अलग हुए नहीं अलग होने का कोई उपाय नहीं फिर पूछते हैं अंश का मूल से पुनर्मिलन कभी ना बिछड़ने वाला मिलन संभव है या ने?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 अगर तुम अपने घर के बाहर कभी गए ही नहीं तो घर लौटने की चेष्टा तुम्हें जागने न देगी। एक शराबी रात घर लौटा ज्यादा पी गया दरवाजे पर तटोल के तो देखा लेकिन समझ में ना आया अपना मकान है उसकी मां ने दरवाजा खोला तो उसने कहे, हे बूढ़ी मां मुझे मेरा घर का पता बता दे वो बूढ़ी कहने लगी तू मेरा बेटा है मैं तेरी मां हूं पागल ये तेरा घर है उसने कहा कि मुझे भरमाओ मत मुझे भटकाओ मत इतना मुझे पक्का है कि घर यहीं कहीं है लेकिन कहा मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए लोग समझाने लगे अब सराबी को समझाने की जरूरत नहीं होती सराबी को जो समझाएं वो भी शराब पीए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 वो क्या किसी और को पहचानेगा उसके पीछे एक दूसरा शराबी आया वो अपनी बैलगाड़ी जोते चला रहा था तो उसने कहा कि तू मेरी बैलगाड़ी में बैठ मैं तुझे पहुंचा दूंगा तेरे घर उसने कहा कि ये आदमी ठीक मालूम होता सदगुरु मिल गए ये सब तो ना समझते हम पूछते हमारा हैं हमारा घर कहां है बस वो एक ही रट लगाए हुए कि यही तेरा घर हम क्या अंधे आदमी सदुगुरु है तुम ध्यान रखना तुम गलत प्रश्न पूछोगे तुम गलत गुरुओं के जाल में पड़ जाओगे एक बार तुमने गलत प्रश्न पूछा तो कोई ना कोई गलत उत्तर देने वाला मिल ही जाएगा यह जीवन का नियम है पूछो कि उत्तर देने वाला तैयार है सच तो यह कि तुम न पूछो तो उत्तर देने वाले तैयार वो तुम्हें खोज ही रहे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 तुम चाहो तो अभी ना हो जाए तुम चाहो तो अभी फिर हो जाए तो मैं तुमसे यह नहीं कह सकता कि ना बिछुड़ने वाला मिलन कैसे होगा बिछड़न तो कभी हुई नहीं है लेकिन आत्मा की यह परम स्वतंत्रता है कि वह जब चाहे जिस चीज को भूल जाए और जिस चीज को चाहे याद कर ले अगर आत्मा की यह संभावना ना हो तो आत्मा सीमित हो जाएगी उसकी मुक्ति बंधित हो जाएगी उस पर आरोपण हो जाएगा उपाधि हो जाएगी पश्चिम में एक विचारक हुआ दिद्रोह उसने सिद्ध किया है कि ईश्वर पूर्ण शक्तिमान नहीं सर्वशक्तिमान नहीं उसने तर्क जो दिए हैं वह ऐसे हैं कि लगेगा कि बात ठीक कह रहा जैसे वो कहता है क्या ईश्वर दो और दो के जोड़ से पांच बना सकता है नहीं अपने को भी अर्चन मालूम होती है कि दो दो से पांच ईश्वर भी कैसे बनाएगा तो फिर सर्वशक्तिमान कैसा दो दो चार ही होंगे क्या ईश्वर एक त्रिकोण में चार कोण बना सकता कैसे बनाएगा चार कोण बनाएगा तो त्रिकोण नहीं रहा त्रिकोण रहेगा तो चार कोण बन नहीं सकते उसमें तो सीमित हो गया ईश्वर ईसाइयों की जो ईश्वर के बाबत धारणा है उसको तो दिदरों ने झकोर दिया लेकिन अगर दिदरों को भारतीयों की धारणा पता होती तो मुश्किल में पड़ जाता वो कहते कि यही तो सारा उपद्रव है कि ईश्वर की स्वतंत्रता ऐसी को दो दो पांच बना देता दो दो तीन बना देता इसी को तो हम माया कहते जिसमें दो दो पांच हो जाते हैं, दो दो तीन हो जाते हैं। जब दो दो दो हो गए माया के बाहर हो गए यहां त्रिकोण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 सबसे श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष कौन है तो परमात्मा ने मुझे कहा कि वही जो तेरे पड़ोस में रहता है उसपे तो कभी हसन ने ख्याल ही ना दिया था वो तो बड़ा सीधा सादा आदमी था सीधे सादे आदमियों पर कोई ख्याल देता ख्याल तो उपद्रवों पर जाता है सीधा सादा आदमी था चुपचाप रहता था साधारण आदमी था अपनी मस्ती में था न किसी से लेना न देना किसी ने ख्याल ही ना दिया था हसन ने कहा यह आदमी सबसे बड़ा पुण्यात्मा दूसरे दिन सुबह गौर से देखा तो लगा कि बड़ी प्रभा है इस आदमी की दूसरी रात उसने फिर परमात्मा से कहा कि अब एक प्रश्न और ये तो अच्छा हुआ आपने बता दिया पूजा करूंगा इस पुरुष की नमन करूंगा ऐसे ये मेरा गुरु हुआ अब एक बात और बता मैं इस गांव में सबसे बुरा कौन आदमी जिससे मैं बचूं परमात्मा ने कहा वही तेरा पड़ोसी ये जरा उलझन की बात है। तो परमात्मा ने कहा मैं क्या करूं कल रात वो अच्छे भाव में था आज बुरे भाव में। मैं कुछ कर सकता नहीं कल सुबह मैं कह नहीं सकता कि क्या हालत होगी वह फिर अच्छे भाव में आ सकता आत्मा परम स्वतंत्र उस पर कोई बंधन नहीं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 ये कहते वही ज्यादा मजा था इनको हथकड़ियां डालनी पड़ी क्योंकि ये तो जरा सुख स्वर्ग की तोहीन हो जाएगी ये कहते स्वर्ग में हमें रहना नहीं हमें वापस अमेरिका जाना वहां ज्यादा मजा था इन अपसराओं से बेहतर स्त्रियां वहां थी शराब इससे बेहतर शराब वहां थी मकान इससे ऊंचे मकान वहां थे ये भी तुम कहां के पुराने जमाने के मकानों को बना के बैठे अब स्वर्ग के मकान हैं दकियानुसी हैं समय के बिल्कुल बाहर पड़ गए उनके इंजीनियर उनके आर्किटेक्ट 10 पच्चीस साल पहले बनाए थे वो चल रहा है वो कहते हैं हम अमेरिका जाना तो इनको हमें बांध के रखना पड़ा कर ये भाग जाए और अमरीका पहुंच जाए तो स्वर्ग की बड़ी तोहे होगी फिर स्वर्ग को आना कैसे चाहेगा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 इसके ऊपर कोई शर्त नहीं तो अगर किसी मुक्तात्मा की मर्जी हो जाए कि फिर वापस लौटना संसार में तो कोई रोक सकता नहीं लौटती नहीं मुक्तात्माएं ये दूसरी बात है लेकिन अगर कोई मुक्तात्मा लौटनी चाहे तो कोई रोक सकता नहीं क्योंकि कौन रोकेगा और अगर कोई रोक ले तो मुक्तात्मा मुक्त कहां रही तुम निकलने लगे स्वर्ग के दरवाजे सुन का रुको बाहर न जाने देंगे ये स्वर्ग कहां जा रहे हो ये स्वर्ग इसी क्षण समाप्त हो गया मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि मुक्त आत्माएं लौटती हैं मैं यह कहता हूं कि लौटना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता इसलिए मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता तुम अगर लौटना चाहो तो मैं क्या करूंगा तुम अगर परमात्मा को भूलना चाहो तो मैं क्या करूंगा मैं सिर्फ तुम्हारी पूर्ण मुक्ति की घोषणा करता हूं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 तुम्हारी ही आकांक्षा होगी अभीीप्सा होगी तो कोई तुम्हें और नहीं मिला सकेगा जबरदस्ती मोक्ष में ले जाने का कोई उपाय नहीं ना बाहर न भीतर तुम अपनी मर्जी से जाते हो और अगर मैं किसी तरह मिला भी दूं, तो तुम फिर छूट जाओगे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 और तुम्हारी मर्जी हो तो अभी हो सकता है इसी क्षण हो सकता है सुखी भाव अभी हो जाओ और यह दूसरे से आकांक्षा रखना कि कोई तुम्हें मिला दे परमात्मा से यही संसार में लौटने का उपाय है दूसरे की आकांक्षा ही संसार में लौटने का उपाय है कोई दूसरा सुख दे कोई दूसरा प्रेम दे कोई दूसरा आदर दे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 तत्काल भेजो उन्होंने कहा बेचते तब तक तुम एक दूसरे के कंधे पर झुके रहो मजदूर करते ही यही काम है कुलाड़ी फावड़ा लेकर उस पर झुक के खड़े रहते हैं विश्राम का सहारा उस इंजीनियर ने कहा मैं बेचता हूं जितने जल्दी हो सके तब तक तुम ऐसा करो एक दूसरे के कंधे पर झुके रहो हम झुके हैं कंधे बदल लेते फिर इन सबसे छुटकारा हुआ तो गुरु का कंधा कि अब कोई गुरु लगा दे पार कि चलो तुम ही तारण तरण ही पार लगा दो तुम अपनी घोषणा अपने सत्व की घोषणा कब करोगे तुम्हारी स्वत्व की घोषणा में ही तुम्हारे स्वभाव की संभावना है फूलने की खिलने की यह कब तक तुम शरण गहोगे कब तक तुम भिखारी रहने की जिद्द बांधे बैठे हो परमात्मा भी भिक्षा में मिल जाए जागो इस तंद्रा से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 क्योंकि मैं एक खेत खरीद रहा हूं और तुम्हारी भैंस खेत में घुस जाए तो अपनी जिंदगी भर की दोस्ती खराब हो जाए इसने कहा जा जा तेरे खेत के रोकने खरीदने से हम अपनी भैंस न खरीदें तू खेत मत खरीद और फिर भैंस तो भैंस है ये कहने लगा अब घुसी गई तो घुसी गई अब कोई भैंस के पीछे हम दिन भर थोड़ी खड़े रहेंगे और ऐसी दोस्ती क्या मूल्य की कि हमारी भैंस तुम्हारे खेत में घुस जाए और इससे ही तुम्हें अर्चन हो जाए तो मैं भी रोब में आ गया और मैंने कहा अच्छा तो खरीद लिया खेत तू देखा खरीद के भैंस तो मैंने ऐसा जमीन पर रेत पर लकड़ी से रख खेत बना दिया कि ये रहा खेत और इस मूर्ख ने एक दूसरी लकड़ी से भैंस घुसा दी झगड़ा हो गया मारपीट हो गई अब आपसे क्या कहें आप सजा दे दो कहने में संकोच होता है आदमी का हयात कुछ भी नहीं बात यह है कि बात कुछ भी नहीं तूने सब कुछ दिया है इंसान को फिर भी इंसान की जात कुछ भी नहीं इस तराबे दिलो जिगर के सिबा शौक की बारीदात कुछ भी नहीं हुस्न की कायनात सब कुछ है इसकी कायनात कुछ भी नहीं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 आखिरी प्रश्न कब से आपको पूछना चाहती हूं कृपया आप ही बताएं कि क्या पूछू मेरे प्रणाम स्वीकार करें पूछा है दुलारी ने निश्चित ये बात है वर्षों से मैं उसे जानता हूं उसने कभी कुछ पूछा नहीं बहुत थोड़े लोग हैं जिन्होंने कभी कुछ न पूछा हो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 इतना पाना खोना फिर भी ना कुछ मिलता मालूम पड़ता ना कुछ खोता मालूम पड़ता जन्म जन्म बड़ी यात्रा मंजिल कहीं दिखाई नहीं पड़ती हम हैं क्यों हैं यह हमारा होना क्या है हम कहां जा रहे हैं और क्या हो रहा है हमारा अर्थ क्या है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 जीवन की धारा चैतन्य जो भी नाम चाहो ऐसे तो अनाम है तुम जो भी नाम देना चाहो दो परमात्मा मोक्ष निर्वाण आत्मा अनात्मा जो तुम्हें कहना चाहो पूर्ण शून्य जो भी ये भीतर है अनाम इसमें डूबो इसमें डूबने से ही प्रश्न धीरे धीरे विसर्जित हो जाएगा उत्तर मिलेगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं सिर्फ प्रश्न विसर्जित हो जाएगा और प्रश्न के विसर्जित हो जाने पे तुम्हारी जो चैतन्य की दशा होती है वही उत्तर है उत्तर मिलेगा ऐसा मैं नहीं कह रहा निस्प्रश्न जब तुम हो जाते हो तो जीवन में आनंद है मंगल है से इस बरसता है तुम नाचते हो तुम गुनगुनाते हो समाधि फलती है फिर तुम पूछते नहीं फिर पूछने को कुछ है ही नहीं फिर जीवन एक प्रश्न की तरह नहीं मालूम होता फिर जीवन एक रहस्य समस्या नहीं जिसका समाधान करना है एक रहस्य जिसे जीना है जिसे नाचना है जिसे गाना है एक रहस्य जिसका उत्सव मनाना है भीतर उतरो शरीर के पार मन के पार भाव के पार भीतर उतरो जान सके ना जीवन भर हम ममता कैसी प्यार कहां और पुष्प कहां पर महका करता जान सके ना जीवन भर हम ममता कैसी प्यार कहां और पुष्प कहां पर महका करता गंध तो आती मालूम होती कहां से आती जीवन है इसकी छाया तो पड़ती पर इसका मूल कहां प्रतिबिंब तो झलकता है लेकिन मूल कहा प्रतिध्वनि तो गूंजती है पहाड़ों पर लेकिन मूल ध्वनि कहां है जान सके ना जीवन भर हम ममता कैसी प्यार कहा और पुष्प कहां पर महका करता है? मिली दुलारी आहों की और हास मिला है सूलों का जान सके ना जीवन भर हम सौरभ कैसा पराग कहां और मेघ कहां पर वर्षा करता है पर मेघ बरस रहा है तुम्हारे ही गहनतम तम अंतस्तल में फूल महक रहा है तुम्हारे ही गहन अंतस्तल में कस्तूरी कुंडल बसे ये जो महक तुम्हें घेर रही है और प्रश्न बन गई है कहां से आती ये महक तुम्हारी ये किसी और की नहीं इसे अगर तुमने बाहर देखा तो मृग मरीची का बनती है। माया का जाल फैलता है जन्मों जन्मों की यात्रा चलती जिस दिन तुमने इसे भीतर झांक के देखा उसी दिन मंदिर के द्वार खुल गए उसी दिन पहुंच गए अपने सौरभ के केंद्र पर वही है प्रेम वही है प्रभु मन उलझाए रखता बाहर मन कहता चलेंगे भीतर लेकिन अभी थोड़ी देर और किसी कामना के सहारे नदी के किनारे बड़ी देर से मौन धारे खड़ा हूं अकेला सुहानी है गोधोली बेला लगा है उमंगों का मेला ये गोधोली बेला का हल्का धुंधलका मेरी सोच पर छा रहा है मैं ये सोचता हूं मेरी सोच की साम भी हो चली है बड़ी बेकली है मगर जिंदगी में निराशा में भी एक आशा पली है मचल्ले अभी कुछ देर और ए दिल सुहाने धुंधल के से कर गले मिल अभी रात आने में काफी समय मन समझाए चला जाता थोड़ी देर और थोड़ी देर और भुला लो अपने को सपनों में थोड़ी देर और दौड़ लो मृग मरीचिकाओं के पीछे बड़े सुंदर सपने और फिर अभी मौत आने में तो बहुत देर है इसलिए तो लोग सोचते हैं सन्यास लेंगे प्रार्थना करेंगे ध्यान करेंगे बुढ़ापे में जब मृत्यु द्वार पर आके खड़ी हो जाएगी जब एक पैर उतर चुकेगा कब्र में तब हम एक पैर ध्यान के लिए उठाएंगे अभी और कुछ और मचल अभी और कुछ देर ए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 अब टालो मत यह गंध तुम्हारी अपनी यह जीवन तुम्हारे भीतर ही छिपा है घूंघट भीतर के ही उठाने प्रश्न कहीं बाहर पूछने का नहीं उत्तर कहीं से बाहर से आने को नहीं जहां से प्रश्न उठ रहा है भीतर वहीं उत्तर चलो प्रश्न भी साफ नहीं है फिक्र मत करो जहां यह गैर साफ धुंधल का है प्रश्न का वहीं उतरो उसी संध्या से भरी रोशनी में धुंधल के में धीरे धीरे भीतर उतरो जहां से प्रश्न आ रहा है उसी की खोज करो प्रश्न की बहुत फिक्र मत करो कि प्रश्न क्या है इतनी ही फिक्र करो कहां से आ रहा है अपने ही भीतर उस तल को खोजो उस गहन तल को जहां से प्रश्न का बीज उमगा और जहां से प्रश्न के पत्ते उठे वही जड़ है और वहीं तुम उत्तर पाओगे उत्तर का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कोई बंधा बंधाया उत्तर निष्कर्ष वहां मिल जाएगा उत्तर का अर्थ वहां तुम्हें जीवन का अहोभाव अनुभव होगा वहां जीवन एक समस्या नहीं रह जाता उत्सव बन जाता है एक चिकना मौन जिसमें मुखर तपती वासनाएं दाह खोती लीन होती उसी में रवहीन तेरा गूंजता है छंद रित विज्ञप्त होता है एक चिकना मौन जिसमें मुखर तपती वासनाएं दाह खोती लीन होती वही भीतर एक मौन एक शांति जिसमें सारी वासनाओं का ताप धीरे दीर धीरे खो जाता और शांत हो जाता उसी है, है।, हीन, हीन, चंद। चंद है उसी में रवहीन तेरा गूंजता है छंद फिर कोई स्वर सुनाई नहीं देते सिर्फ छंद गूंजता है शब्दहीन स्वरहीन छंद शुद्ध छंद गूंजता है उसी में रवहीन तेरा गूंजता है छंद रित विज्ञप्त होता है वही जीवन का सत्य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 उसी में से तू बढ़ाकर हाथ सहसा खींच लेता है गले मिलता है वही है मिलन तुम जिसे खोजते हो तुम्हारे भीतर छिपा है तुम जिस प्रश्न की तलाश कर रहे हो उसका उत्तर तुम्हारे भीतर छिपा है जागो इसी क्षण भोगो से अष्टावक्र के सारे सूत्र एक ही खबर देते हैं पाना नहीं है उसे पाया ही हुआ है जागो और भोगो हरिओम तत्सत आज